अध्याय 28 परमात्मा ने प्रभु येशु द्वारा मृत्यु को पराजित किया आराम दिवस के बाद हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह मकदलवासी मरियम और दूसरी मरियम जिसमें प्रभु येशू का शव रखा गया था उस गुफा को देखने आईं और अचानक बड़ा भूकंप आया और प्रभु परमात्मा का एक स्वर्गदूत परम स्वर्ग से उतरा उसने आकर शव रखने वाली गुफा पर लगे भारी पत्थर को लुढ़का दिया और और उस पर बैठ गया। वह बिजली की की चमक जैसा दिखाई दे रहा था और उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। पहरेदार डर के मारे कांप उठे और नीचे गिर पड़े मानो वे मर गए हों। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम प्रभु येसु को जिन्हें क्रूज पर किलो से ठोक दिया गया था ढूंढ रही हो वह यहां नहीं है किंतु जैसा उन्होंने कहा था परमात्मा ने उन्हें मरने के बाद भी जिंदा कर दिया है आओ और इस स्थान को देखो जहां उनका शव रखा गया था अब जल्दी जाओ और उनके शिष्यों को बताओ कि वह जिंदा हो गए हैं और गलील प्रदेश के रास्ते में है वहां जाओ और तुम उन्हें देखोगे यही बात बताने के लिए मैं आया हूं महिलाएं डरी हुई थीं, पर फिर भी बहुत खुश थीं। वे जल्दी उस जगह से निकली और शिष्यों को बताने के लिए दौड़ी परंतु प्रभु यीशु उन महिलाओं को अचानक रास्ते में मिले और बोले नमस्ते सुखी रहो वे उनके निकट गईं और उनके चरण पकड़कर उनकी भक्ति की प्रभु येशु ने उन महिलाओं से कहा डरो मत जाओ मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील प्रदेश पहुँचे वहाँ मैं उनसे मिलूंगा प्रभु यीशु के शरीर के चुराए जाने की झूठी कहानी वे महिलाएं अभी रास्ते में ही थीं कि कई पहरेदार जो शव रखने वाली गुफा की पहरेदारी कर रहे थे शहर में गए और उन्होंने प्रधान पुरोहितों को सब बातें बता दी पुरोहितों ने समाज के बड़ों को इकट्ठा कर उनसे बातचीत और उन पहरेदारों को रिश्वत में बहुत से पैसे देकर कहा लोगों से कहना कि जब हम रात को सोए हुए थे तब प्रभु यीशु के शिष्य आए और उसके शरीर को चुरा कर ले गए यदि राज्यपाल के कान तक ये बात पहुंचेगी तो हम उन्हें स्थिति के बारे में समझा देंगे और तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात ना होगी पहरेदारों ने रिश्वत ले ली और वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था उनके शरीर के चुराए जाने के बारे में यह झूठी कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में मशहूर है आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु को मिला अब 11 शिष्य गलील गए जिस पहाड़ पर प्रभु ये ने उन्हें मिलने को कहा था गुरु येशु को देखकर शिष्यों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया परंतु कुछ शिष्यों को संदेह हुआ तब प्रभु येशु ने उनसे कहा परमात्मा ने मुझे आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है इसलिए जाओ और दुनिया के हर समाज के लोगों को शिष्य बनाओ उन्हें पिता परमात्मा पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पण स्नान दो और जिन बातों की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सबका पालन करना उन्हें सिखाओ और याद रखो संसार के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं